ओभीचतुकल्यपाद तदव प्रथम द्वितीय तृतीय पदि तत्साधन तद्भूत प्राधान्य व्युत्ता प्रथम द्वितीय तृतीय समाधि और उसके साधन और विभूति समाधिपाद साधन और विभूति प्राधान्य व्यपादिता प्रधान तो ही कही गयी अन्य भी कुछ कहा गया मुख्य रूप से समाधिपाद में समाधि उसके साधन उसके पाद विभूति ये कही गई इतर तो प्रासंगिकमघातिकम से उत्तम प्रसंग तो कुछ कहा गया कुछ उपघात भूमिका रूप से ये भी कहा गया अन्यत: इदानी तद्धेकल्यम विदनीय तदेतुक सदेतुकल्य मुख्य प्रतिपादन करना है नैत कल्यग्यम चिंत परलोकिक चिंतक सुखाद्यात्मक शुपभोक्ता आत्मा च परम बिना प्रस्या काष्ठाच विना शक्य वक्त तदम अत पाद्युत्दनीय इधान तदेतुक कवल्युत्दनीय नो कैबल्य न कल्य वक्त न शक्यं ये शकल के विषय नहीं कह सकते हैं प्रसंख्या परम काष्ठा च बिना वित्पाद्य विपादन के बिना वक्त न सक्यमिति तदर्वत्र पाद वित्पादन सब इस पाद में वित्पादन करना है कैवल्य भाग्यम चित्त को प्राप्त करने वाले चित्त कैबल्य जो चित्त में ज्ञान होगा तब आगे कैबल्य प्राप्त होगा परलोकम च और परलोक कैसा है मरने के बाद पारलौकिकम विज्ञान अतिरित विज्ञान परलोकमौक से अतिरिक्त परलोक संबंधी चित्त कर्णक सुखाध्यात्मक शब्दादि उपभोक्ता आत्मान चित्त है कर्ण जिसका सुखाध्यात्मक शब्दादि शब्द रूप प्रसादी का भोग उपभोक्त आत्मान भोग करने वाले कोई परलोक में द्वारा शब्द आदि भोग करने वाले आत्मान प्रसंख्यान परम काष्ठान बिना प्रसंख्यान समाधि की परम काष्ठा अत्य निर्विकल समाधि अत्यंत काश्टा के का बिना के बिना वित्पादन करके नहीं कहा जा सकता है इसे सब इस पाद में व्यत्पादन करना है इतरच प्रसंगाद उपदघात अन्य भी कुछ कहेंगे कुछ प्रसंग से कुछ उपदघात भूमिका से कहेंगे चित्त से अतिरिक्त आत्मा चित्त अतिरिक्त आत्मा है विज्ञान चित्त अतिरिक्त आत्मा भुक्ता है उसमें ही मोक्ष कई बल्य प्राप्त होगा इसको सिद्ध करना है पारलोक स्वर्ग आदि संबंधी भुगतान है और सुख दुख साक्षात कार्य करने वाला है प्रसंख्यान ध्यान और वैराग्य तीव्र वैराग्य ये सब होने के बाद ही परम काष्ठा से ही आगे मुख्य मिलेगा ये सब प्रतिपादन करना है तत्र प्रथमं सिद्ध चित्तेशु कवल भाग्य चित्तम निर्धारित काम हो पंचत सिद्धों के चित्त में कैवल भाग्य चित्तम कौन है इसका निर्धारण निश्चय करने की इच्छा से पंचतंग सिद्धि माह पाँच प्रकार सिद्धि कहते हैं जन्म औषधि मंत्र तप समाधि सिद्ध ये सिद्धि जन्म से औषधि से मंत्र से तप से समाधि से समाधि से होने वाली सिद्धि है देहांतरिता जन्म न सिद्धि जन्म से किसकी सिद्धि किसकी प्राप्ति हो जाती पूर्व जन्म में साधना किया था देहा अंतरिक्त देह हो गया शरीर समाप्त तो तो हो गया शरीर बना कुछ सिद्धि प्राप्त होगी औषधि औषधिवीर असुर भवन सुसायन इतव आदि रसायन इतव आदि मंत्र रसायन सेवन करके कोई असुर घर में गया वहाँ जाकर के कुछ उसकी कन्या आदि औषध गिरा दिया कोई सिद्धि प्राप्त तो हो जाती है रसा रसा रसायन इतम आदि से तो पाठ था रसायन नेत आदि बनाया रसायन ने रसायन इतम आदि नहीं बनाया उसी में पुराने पुस्तक किसके पास नहीं बनाया नहीं देखा मैं इसने तो बनाया है मैंने किस पुस्तक में है रसायन कहीं रसायन न रसायन पाठ रसायदी टीका में दख्यान में देहांतरिता सर्गोपभोगभागियाण भागियापीया कर्मण सर्ग मनुष्य जातीचरिता कतचि निमित्तालबिपकाचिदेविकायतम से दिव्य सिद्धिर भोग कर्म, क्या उसी कर्म, से? में कर्म क्या था करने के लिए कर्म किया था कुतच निमित्ता लब्ध परिपाकात जब पाक हो गया कर्म किस निमित्त से क्वचित देव निकाय जात्म देव योग में जहा जन्म हुआ जन्म होते ही उसमें दिव्य देहांत दिव्य देह प्राप्त करने पर सिद्धि प्राप्ति हो जाती थी, भावती थी। ये हो गया सिद्धि ओषधि सिद्धि माह इति शुति मनुष्य ही कुतचि निमित्तानम उपसाप्त किसी निमित्त से असुर घर में पहुंच गया कमनिया भीपनीत रसायनम सुंदर असुरकन्या उसको रसायन दे देती है औषध उपभुज्य अजर अमरण अन्यास्य सिद्धि आशा देती अजर हो जाता है मरण को जरा मृत्यु से रहित तो हो जाता है अन्य सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है अन्यास्य सिद्धि ही आशा देती प्राप्त यही बाबा रसायनोपभ यथा मांडवे मुनि रसो उपाया, रसो विंध्यवासी इति यहां भी रसायन उप करके कोई सिद्ध हो जाते हैं मांडवे मुनि रसो रसोपयोगाथ विंध्य में रहते विंध्यवासी मंत्र सिद्ध महामंत्री आकाश गणिमादि लाभ आकाश गमन अद आकाश गणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति मंत्र के द्वारा मंत्र सिद्ध करते हैं मंत्र से भी सिद्धि प्राप्ति होती है टीका में तपस सिद्धि महा तपसा थी। तपसा संकल्प सिद्धि काम रूपी यत्र तत्र यमग संकल्प सिद्धि काम जैसे चाहेगा स्वरूप दान कर लेगा यत्र तत्र काम जहां कहा इच्छा के अनुसार चल जाएगा इत्योि और समाधि जन्य सिद्धि तो पहले कही गई समाधि जैसी है व्याख्याता संकल्प सिद्धि काम रूपी पहले संकल्प सिद्धि संकल्प सिद्धि का व्याख्यान है रूपी यदि कामेत अणिमादि तद एक पदे अशती थी अणिमादि जो चाहेगा एक पदे अव्यय अकस्माद एक साव हो जाएगा यमयत श्रोतुबा मनतुम बा त्र तदेव सुनोती मनते चहाँ सुनना चाहता है मनन करना चाहता है उसको सुनता मनन करता है ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसने से संकल्प सिद्धि प्राप्त करके ये तप के द्वारा आदि शब्दात तो संग्रहिता इति दर्शनादयता जो देखना चाहता है वो देख लेता है अपने स्थान में बैठ करके समाधिजा सिद्ध व्याख्यात अधषधादि साधनासु औषधि मंत्र तप सामचारे साधन तयंद्रिया जातिष्य शरीर इंद्रिय में अन्य जन्म आदि का परिणाम होता है साबत उपादान मात्रा जो शरीर का परिणाम होगा केवल उपादान से परिणाम नहीं नहीं ताब मात्र उपादान न्यूनाधिक दिव्यादिव्यभावे असभावती केवल वही उपादान कभी न्यून शरीर अधिक शरीर दिव्य शरीर अदिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए केवल उपादान उतने मात्र से नहीं होगा न खुँ अभिलक्षण कारण कार्य वैलक्षण आय अलम कार्य में वैलक्षण होने के लिए समान कारण होगा तो कार्य में वैलक्षण नहीं हो सकता है अभिलक्षणम कारणम अभिद्यम विलक्षणम जिस कारण में कोई भेद नहीं समान कारण है तो से कार्य में वैलक्षण नहीं होगा कार्य भी समान हो जाएगा कार्य में वैलक्षण है तो कारण में भी कुछ भेद वैलक्षण होना चाहिए मास भूदिति आशंक्य पूरा सूत्रम पठती अश्य कार्य से आकस्मिक भूत यदि कारण में कोई विलक्षण भेद नहीं है एक ही संप्रका समान कारण है तो कार्य में विलक्ष विलक्षण कैसे होता है कार्य में भेद है तो कारण में भेद भेदना पड़ेगा नहीं तो बिना कारण ऐसे ही कार्य में भेद हो जाता है आकस्मिकत्व ये तो ठीक नहीं है कभी ऐसा नहीं होता है आकस्मिक कारण के बिना कार्य विलक्षण हो गया ऐसा नहीं होता है नहीं मानते साधारण इसलिए कारण में कुछ वन होना चाहिए इसे शंका करने पर सूत्रम पूरे पठती इसमें कुछ भाष्य कर पूर्ण करके पढ़ते हैं तत्र काय इंद्रियाम अन्य इतने पूर्ण करके आगे सूत्र पढ़ा काय इंद्रिया अन्य शरीर इंद्रिय अन्य जातीय शरीर अन्य परिणत होने तो पर जात्यंतर जात्यंतर परिणाम अन्य जाति अन्य शरीर में अन्य देह में अन्य जातीय परिणाम होता है प्रकृत्या अपराध प्रकृति से अपूर अनुप्रवेश प्रकृति के प्रवेश से प्रकृति अधिक प्रवेश होने से वो भर हो जाएगा परिणाम हो जाएगा अन्य जाति के प्रकृति कारण प्रविष्ट होने पर अन्य परिणाम हो जाएगा मनुष्य जाति परिणता नाम का इंद्रिया नाम यो देव तीर्य जाति परिणाम हो पहले मनुष्य जाति में है शर्य का परिणाम हुआ है फिर देव देवतीर्घ जाति परिणाम होगा तो सकलु प्रकृति आपुरात प्रकृति के आपूर्व प्रविश से काय से ही प्रकृति पृथ्वादी भूतानी ये तो प्रकृति सर्व आदि सर्व की प्रकृति पृथ्विभूत है प्रकृति चकृतिरस्मिता अहंकार से त्रियों की उत्पत्ति होती है तो इंद्रियों की प्रकृति अस्मिता अहंकार हुआ तद अवयव अवेश आपुर हो आपुर का अर्थ है शरीर हो अथवा इंद्रिय के जो अवयव का अनुप्रवेश होगा तदिदमाह पुर्व परिनाम। पुर्व उत्तर भवति परिणाम होगा तदिम पूर्वपरिणाम पूर्वपरिणाम उत्तरपरिणाम उपजन तेजापूर्वाव अवेशाद पूर्वपरिणाम का नाश होगा उत्तर उत्तरपरिणाम की उत्पत्ति होगी तयवेश नए अवयव के अनुप्रवेश आपुरा होता है प्रकृति अवयव उनके प्रवेश से ही ऐसे परिणाम होता है कायेन्द्र प्रकृत से स्व स्वीकार गृहती आपुरेण धर्माद्त अपेक्षा कायेन्द्र की जो प्रकृति है तो प्रकृति, तो प्रकृति विकारम अपने कार्य का अनुग्रह करते है प्रकृति आपूर्ण उसमें भर करके प्रविष्ट होकर के कार्य का अनुग्राह होते हैं प्रकृति उपादान कारण अवय उसमें प्रविष्ट होकर के कार्य का जनक होते हैं धर्मादि निमित्त कारण की अपेक्षा करके धर्मादि निमित्त कारण की अपेक्षा करके ही कार्य के जनक होती है प्रकृति है। टीका में नु यथा पूरेण अनुग्रह कस्मात्नरसो न सदातन यदि इन, नु यदि आपूरेण हाँ यदि यदि आपूरेण अनुग्रह प्रकृति के प्रवेश होकर के कार्य में अनुग्रह हुआ प्रकृति मिल करके कार्य बन गया कस्मात्नरसु न सदातन हो कार्य सदातन क्यों नहीं होता है अतः धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा धर्मादित्त होने पर ही होगा नहीं तो प्रकृति से केवल नहीं धर्म होने पर प्रकृति हो। मिलकर के परिणाम हो जाएगा धर्म धर्म तदन तरीर से बाल्यकौम यौवन वार्धक्यादी न्य न्यग्रोधान न्योधतरुभाविकाया तृणराशि निवेशिता ज्वाला हृदभवज्वालासहस्रलिंगित गगनमंडल गगन व्याख्यात ये सब परिणाम कार्य होता है तस्व शरीक शरीर में बाल्यावस्था है कौमर यौवन वाध वर्धक अवस्था परिणाम होता ही ऐसे धर्माधर्म निमित्त सापश्य प्रकृति के अवयव के संबंध से परिणाम होता है न्युर धान आया न्यग्रुध तरुभावश्य वटवृक्ष बीज है उसे बड़ा वृक्ष हो जाता है बीज से अंकुर होकर के वन्नी कणिका आया तीर्ण राश निवेश आया वन्नी थोड़ी सी कणिका थोड़ी चटी है और उसमें तीर्ण राशि में रखा तीर्ण को जला करके फिर धीरे धीरे लकड़ी बड़े बड़े लकड़ी जलायादव ज्वाला सहस्र समालिंग तक उससे प्रकट उससे ज्वाला सहस्र अनेक घास घासना लगाया फिर लकड़ी देकर के बड़े-बड़े लकड़ी देकर जलने लगा बहुत ज्वाला सहस्र हजार ज्वाला सहस्र से समालिंगित तो। विशिष्ट होकर के गगन अमंडल तो आकाश भर जाता अग्नि इतने हो जाती ये भी समझ रहना व्याख्यातम ये सब परिणाम होता है प्रकृति अग्नि है थोड़ी सी अग्नि आगे काष्ठादि संबंध से अग्नि भी प्रकृति से में मिल जाती अग्नि क्या वयव उसी में प्रविष्ट हो कर के फिर बहुत बड़ी हो जाते परिणाम परना, हो जाता है सर्वत्र इस प्रकार ऐसे परिणाम होता है प्रकृति मिल करके अधर्मा धर्मतर तहकारि कारण है ही ठीक है प्रकृति आपुरादि उत्तम तत्र एकदम प्रकृति उसके अवयव के आपूर्व अनुप्रवेश से का शरीर आदि में उपकार को होते हैं प्रकृति इंद्रिय का वर करके अब पंचभूत है उसके प्रकृति है। किम है प्रकृति नाम स्वाभाविको स्वाभाविको धर्मादिमित्तो इति जो आप है अनुप्रवेश होता है प्रकृतियों का प्रवेश होता है कार्य को अनुग्रह करने के लिए कार्य बनाने के लिए वो आप क्या स्वाभाविक होता है अथवा धर्मादि निमित्त प्रकृतिना धर्मादि निमित्तवा धर्मादि निमित ये धर्मादि के कारण ही प्रकृतियों का आपुरा होता है या स्वाभाविक होता है ये संदेह किया जाता है किम प्राप्त सतीसुप्र प्रकृतिसु कदाचि आपुराद धर्मादि निमित्त श्रवणच तेती निमित प्रकृति प्रकृत होने पर भी कभी भी परिणाम होता है आपूर्व होता है धर्मादि को तो निमित्त माना ही धर्मादि निमित्तम अपीचय होने से तन निमित्त एवं इति प्राप्त निमित्त धर्मादि के कारण ही आपूर्व प्रकृति का अनुप्रवेश होता है ये प्राप्त होने पर एवं प्राप्त आह ऐसा प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं निप्रयोजक प्रकृतिना वर्णभेदस्तु ततः प्रकृतिना निमित्त कारण प्रकृतिनाधर्माधर्म ये प्रयोजक नहीं कारण नहीं परंपरा से आवश्यक प्रयोजक नहीं है निमित्त नहीं क्योंकि में में दिर्वा, दिर्वा, धर्म अधर्म भी तो प्रकृति का कार्य है सब कार्य है प्रकृति सतिकर्माधर्म भी अंत कोणय बनेगा ये सब प्रकृति कार्य होने के कारण प्रकृति का नियामक नहीं हो सकते हैं, प्रवर्तक नहीं हो सकते हैं क्योंकि कार्य है तो फिर धर्माधर्म कैसे निमित्त होंगे वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रीय तत धर्म धर्म आदि से वर्ण का भेदन वर्ण है प्रतिबंधक इसका निवारण निवारण हो जाता है भेदन हो जाता है धर्माधर्म से जो रुकावटें वो नष्ट हो जाने पर अपने आप कार्य होता है क्षेत्रिक अवत क्षेत्रीय खेत करने वाले जमीन कृषक एक जमीन से दूसरे जमीन के पानी ले लेता है एक क्यारी में पानी भरा है उसके बाद दूसरे पास वाले क्यारे को पानी लेने के लिए जो आवरण है मेढ मेढ़ कहते हैं ना और मेढ काट दिया थोड़े तो पानी चल जाएगा नीचे क्यारी में हाथ से डालना पड़ता है अपने आप से पानी गया, भर गया शाम को काट दिया सुबह देखा पानी भर गया फिर उसमें कुछ कार्य करता है धान आदि लगाने के पानी भरते हैं फिर कीचड़ करते हैं फिर धान आदि लगाते हैं जैसे आवरणों का भेदन करने से अपने आप पानी चला जाता है इसी प्रकार जो प्रतिबंध को उसको नष्ट करता है पाप कर्मों को धर्मादि पुण्य पाप प्रतिबंधक जहां जैसे है वो आवरण को नष्ट करने से अपने आप ही परिणाम होता है ठीक है मैं सत्यम धर्माद निमित्त न तो प्रयोजक है धर्मादि निमित्त वो प्रकृति के प्रयोजक प्रेरक नहीं है क्यों नहीं उसका उत्तर देते तेषा दे भी प्रकृति कार्य तो कार्यवाद भी प्रकृति का कार्य है नच कार्य कारण प्रयोजय कार्य होकर के कारण को प्रेरणा करेगा प्रयोजती इतना कारण का प्रेरक कार्य नहीं होगा तदीन उत्पत्तितया कारण प्रतंत्र तर कार्य कारणाधीन उत्पत्ति तो प्रकृति प्रकृति उत्पत्ति उत्पत्तिर प्रकृति के अधिन धर्मादि की उत्पत्ति होने से कारण के परतंत्र है कार्य धर्माधर्म इसलिए प्रकृति का प्रेरक प्रयोजक नहीं है धर्मादि स्वतंत्र से जो प्रयोजक होता है जो प्रयोजक होता है प्रेरक होता है कार्य में लगाता है प्रवर्तक होता है स्वतंत्र ही होता है स्वतंत्र कर्ता जो स्वतंत्र होगा वो प्रेरक होता है कुलाल स्वतंत्र है तो मिट्टी दंड चक्र मिलाकर एक बनाता है वो स्वतंत्र होने से न खु कलम अंतरेन मृत दंड चक्र सलीलादेय उत्पीतेन उत्पन्न व वा घटेना प्रयजनते अंतरे कुलालम कुलम के बिना मृत दंड चक्र सलीलादेय मिट्टी दंड चक्र जल सब कुछ ये घट बनाने के लिए ये सब घटों को प्रयोग प्रे, प्रेरित करेगा उत्पीति उत्पीतना इच्छती थी उत्पीति चाहता है उत्पन्न उत्पन होने वाला घट आगे बनेगा अथवा उत्पन्न हो गया घट वो घट मिट्टी दंड चक्र आदि को प्रेरणा करेगा लगाएगा काम में ऐसा नहीं होता है अंतरण कुलाड़ के बिना उत्पन्न होने वाला घट अथवा उत्पन्न हो गया वो घट से घट प्रे, प्रेरक हो जाएगा मिट्टी दंड चक्रादि को ऐसा नहीं होता है ये सब मिट्टी दंड चक्रादि का प्रेरक है तो कुल स्वतंत्र होता है किंतु स्वतंत्र स्वतंत्र ना कुलाल न, स्वतंत्रे न, न।, न इसी प्रकार प्रकृति प्रेरक तो धर्माधर्म नहीं होगा तो पुरुषार्थ प्रवर्तक होगा प्रकृति का प्रकृति पुरुषार्थ से प्रवृत्ति होती भोगा इतना तद उद्देश्य न ईश्वर पुरुषार्थ के उद्देश्य से ईश्वर प्रवर्तक होगा सांख्य में तो इसे प्रकृति का पुरुष भोग के प्रकृति का प्रवर्तन प्रकृति की प्रवृत्ति होती है किंतु इसमें योग में ईश्वर मानते हैं जड़ प्रकृति में कैसे प्रवृत्ति होगी इसलिए पुरुषार्थ स्वयं प्रवर्तक होगा ऐसा नहीं पुरुषार्थ के उद्देश्य से ईश्वर है प्रवर्तक प्रकृति को उद्देश्यता मात्र न पुरुषार्थ प्रवर्तक दूच्यते तो भी पुरुषार्थ को प्रवर्तक कहते सांख्य दर्शन से क्यों पुरुषार्थ है उद्देश्य उसके उद्देश्य से ईश्वर प्रवर्तक हुआ उद्देश्य हो गया पुरुषार्थ पुरुषार्थ में उद्देश्यता ही इतने मात्र से पुरुषार्थ को भी प्रवर्तक कह देते हैं प्रवर्तक तो ईश्वर है किंतु पुरुषार्थ के कि उद्देश्य से ईश्वर प्रवर्तक होता है पुरुषार्थ उद्देश्य हुआ उद्देश्यता उद्देश मात्र न पुरुषार्थ को भी प्रवर्तक कहा जाता है उत्पीद पुरुषार्थ से अव्यक्त स्थिति के युक्तम उत्पन्न होने वाला आगे होगा ऐसा जो घट है पुरुषार्थ से अव्यक्त है अभी आगे व्यक्त होगा व्यक्त होने पर स्थिति कारणतमतम तो स्थिति होगी स्थिति का कारण है पुरुषार्थ जब तक पुरुषार्थ के लिए वस्तु रहेगी न चाहतावता धर्मादिना अनियमित तो फिर धर्म अधर्म निमित्त नहीं होगा इतने न प्रतिबंध अपनयन मात्र क्षेत्रिकवध का उपपत्ति कार्य बनने के लिए धर्माधि निमित्त है प्रतिबंध की निवृत्ति अपनयन मात्र क्षेत्रीय जैसे ये खेती करने वाले प्रतिबंध का अपनयन करता है इसी प्रकार धर्माधर्मादि प्रतिबंध निवृत्त करते हैं ईश्वर श्यापी प्रतिबंध अपने एवं व्यापार वेदित व्य धर्म आदि को रखने के लिए धर्मादि का के आश्रय होने के लिए प्रतिबंध अपने व्यापार ईश्वर का भी तदेत तो निगत व्याख्यान उतम निगत व्याख्यातम कि भाष्यम निगतन व्याख्यातमें निगत व्याख्यातम निगत मात्र व्याख्यातम पढ़ले न से ही कथन कर भाष्य के द्वारा कहा गया भाष्य में नहीं धर्मादि आदि निमित्त प्रयोजक प्रकृति नवती धर्म धर्म प्रकृति का प्रयोजक प्रकृति न प्रयोजक नहीं होगा निमित्त न कार्य न कारण प्रवृतियती थी क्योंकि कारण कार्य से प्रवृतन नहीं होता है कथन तरी कैसी प्रवृति वर्ण भेदस्तु ततः क्षत्रिग उसे न, से के समान धर्म से वर्ण का प्रतिबंध का भेदनावृत्ति होती है क्षेत्रीय कार्यकृत येत्रिक केदाराद पूरण केदारातर पीपलावीसुम निम्न निम्न तरप पाणीनापकर्षति आवरण तो भिन्नति येत्रिक खेती करने वाले कृषक केदारनाथ अपाम पूरा केदारांतरम पिपला केदार में अपाम पूरा जल भरा हुआ है पूरा करके उसके बाद केदारांतरम पिपला दूसरे खेत जमीन को खेत को प्लावई तो मिछू पानी से भरना चाहता है तो दूसरे खेत कैसे होना चाहिए समान हो निम्न हो नीचा अथा निम्न तरम, समान होने पर भी पानी समय तो पानी वहां को चल जाएगा आधा पानी में चल जाएगा आधा इसमें रहेगा दोनों बराबर हो जाएंगे निम्न हो तो भी चल जाएगा थोड़ा समय लगेगा थोड़ा निम्नतर ज्यादा नहीं है तो जल्दी चल जाएगा पानी ना आपह पानी ना आकर्षती आज जल को पानी से खींचता ऐसा नहीं आवरण तो आसाम भी नसाम उपाम आवरण जो मेड उसको थोड़ा सा काट देता है पानी चल जाता अपने आप तस्मिन भिन्न स्वयं आप केदारांतरम अपलावयंती तस्मिन कस्मिन आवरणे आवरण नष्ट होने पर जल स्वयं ही केदार केदारांतरम दूसरे जमीन को जाकर के पानी से भर देते हैं इसी प्रकार तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्म विनति प्रकृति का जो आवरण है अधर्म वो धर्म उसको नष्ट कर देगा धर्मण पापम अपनुदति तो धर्म से पाप नष्ट होने पर पाप हो गया आवरण तस्मिने भिन्न अधर्म रूप आवरण नष्ट होने पर स्वयम प्रकृत विकार आप्लावयती प्रकृति से अपने अपने विकार कार्य में भर करके उसको भर देते हैं कार्य बरा भर देते हैं कार्य करा देते हैं यथावा सए क्षेत्रीकर तस्वीन केदारे न प्रभव औदकान भवमान व रसायन धान्य मूल अनुप्रवेशित जमीन में पानी तो भर देगा किन्द्र खेती करने वाले कृषक तस्वीन केदारे न प्रभवती उसी खेत में औदकान भवमान व रसायन धान्य मूल्य अनुप्रवेशित उदक में होने वाले भूमि में होने वाले जो रस है धान के मूल में प्रवेश करने के लिए कृषक समर्थ होता है वो अपने आप ही धान खींचेगा भव अथवा औदक जो रस है उनको धान्य मूलाने अनुप्रवेश प्रभवति समर्थ नहीं होता है किंतरी कैसे मुद्द गुक श्यामा का आदिन तत्व अपकर्षती उसी खेती में जो धान डाला है उससे छोड़कर बाकी जो घास मुद्द हो गेहूँ हो ग्वे दुको श्याम का आदि ये स्वर्ण अरण्य गेहूँ श्याम का आदि उनको सब खींच हटा लेता है घास पर सब उनको हटा दिया तो जल के भूमि के सार अपने आप ही धान में आ जाएगा अपकृष्टेश में वसा धान्य मूला ने धान के मूल्य में अपने आप प्रविष्ट हो जाएंगे जमीन में खेती में ऐसे कुछ अलग अलग होते हैं जो धान बीज डाला उसे उससे भिन्न कोई रहेगा कुछ ऐसे घास पोस इतने प्रबल होते हैं वो सब सार को खींच लेंगे कहीं कहीं इतना अधिक हो जाता है नीला आदि हो जाएगा वो धान को कुछ नहीं मिलेगा सब खींच लेंगे मर जाएगा इसलिए उसको साफ करना पड़ता है अन्य जो विपरीत तो कुछ वो हटाते हैं नहीं तो विपरीतों को नहीं हटाएगा तो विपरीत तो ऐसे तो सब कहीं नीला नीला नील पानी में हो जाता है घास बहुत अलग, अलग अलग प्रकार होते बहुत होते हैं प्रतिवर्ष उखाड़ते हैं फिर ही हो जाते हैं उखाने के पहले ही छोटे छोटे बीज गिरते दिखता नहीं तो कहते भगवान विश्वामित्र की ऋषि हैं सृष्टि विश्वामित्र की सृष्टि उन्होंने सृष्टि बनाई थी सृष्टि है उनके रक्षा करने नहीं पड़ते तो उसको खाना चाहते भी तो भी समाप्त नहीं होती ऐसे ही अपने अपने घास उठते हैं प्रतिवर्ष उसको साफ करते हैं घास आदि कुस्य है धान जैसे एक प्रकार है तो उसके चावल भी होता है उसको कभी अलग लेकर के चूड़ा आदि बनाकर खाते भी है वो भी प्रतिबंधक होते है मालूम ये तो खेती में कोई दूसरे धान जैसे होगा उसमें चावल भी होता है किन्तु वो जल्दी होगा वो पकड़ते ही वो गिर जाएगा इसलिए उसको काट कर निकालेंगे तो भी गिर जाते हैं और धान होने के पहले वो गिर जाएगा फिर अगर सराती होगा तो तो पहले से उसको मूल देख के पहचान लेते हैं खेती करने वाले जड़ा देखकर पहचान कर उसको हटाते ये धान नहीं है दूसरा कुछ हटाते है, हैं अगर थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद यदि उसमें धान लग गया तो थोड़े पकने के पहले उसको काटेंगे ले निकाल लेंगे नहीं तो थोड़ा पकड़ना क्या देखते देखते थोड़े पकना शुरू हो जाता है काटते काटते गिर जाते हैं तब तभी अगले सार नहीं निकलेगा तो उसको काट निकाल लेते हैं ऐसे बहुत प्रकार विरोधी है उन सब हटा देते हैं सब हटा देने से स्वयं वसा धान्य मूल्य अनुप्रविशन धान के मूल्य में रस विभिष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य अधर्मस्य अधर्म से निवृत्ति मात्र धर्म कारण अधर्म की निवृत्ति के लिए इतने मात्र के लिए कारण हुआ शुद्धि अशुद्धि और अत्यंत विरोधा था धर्म शुद्धि रूपी अधर्म अशुद्धि रूपी परस्पर विरोध है न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्म हेतु रूप प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए धर्म हेतु नहीं हुआ अतर नंदीश्वरादे उदाह नंदीश्वर मनुष्य होकर ईश्वर हो गए और नहुस अजगर हो गया ये विपरीण अपि अधर्मो धर्म बाधते अधर्म बहुत से विपरीत धर्म को भी बाध कर नष्ट कर देते हैं ततच अशुद्धि परिणाम पाप बहुत होगा तो धर्म को नष्ट कर देगा धर्म नष्ट होने से धर्म रूप से जो प्रतिबंधता हो नष्ट होने पर विरीत अशुद्धि परिणाम हो जाएगा तत्र भी न हो सजगरादे उदाहरते हुए अजगरादि हो पाप से तो ऐसे पाप से अन्य जन्म को प्राप्त कर लेते हैं ओ पू मद